बंदक्रम्यूषे प्रत्यूषे भेद सुश्लोक बोधयुजीवि यहां प्रत्यूसे अभे तत्क्रमे तथा बोधयते असवेरे गर्वाद बंदिया जा हमारा बंदी का क्या कहना है आपके पास तो अमु संपत्ति है अमुक संपत्ति है बंदी लोग आके ये राजाओं की परंपरा थी पुरानी महाराज राजाओं की पुरानी परंपरा थी राजा बहुत सो रहे थे राजा बहुत सो रहे थी कहना तो नहीं चाहिए मुझे समय नहीं है लेकिन तो हम बन जा गया चलो हटाओ छोड़ कह नहीं तो कहना तो मुझे तुम्हारा जोड़ ली इसलिए राम जी राजा वो सो रहे थे और वो सोते हुए भोज को जगाने के लिए बंदी लोग आए और बंदी लोग आकर के वाह वाह वाह वा, महाराज आपके पास क्या नहीं है यही सब बंदी लोग और कहेंगे क्या बंदी लोग और और ये राजाओं के पास अब सुनने को है भी क्या आपके पास ये संपत्ति ये संपत्ति आपने ये किया वो किया अरे ठाकुर की तरफ बात्सल्य थोड़ी सुनेंगे वो अब बंदी लोग आए कहें महाराज आपके पास क्या नहीं है सभी राजा को जगा रहे हैं कचेतु हरा जुवतया मन को अरण करने वाली रामाय हैं आपके पास सुहदो अनुकूला अनुकूल मित्र हैं आपके पास सदबान्धवा सदबंधु ने प्रणति नम्र गिरश्च मृत्या सुंदर सुंदर विनीत सेवक है आस पास हाथियां गर्जन कर रही हैं गर्जंती दंती निवा तरलास्तरंगा चपल घोड़े भी हैं पर आज, आज हुआ क्या जब राजा शोर ने सोचा ने सोचा कि रुकू कहा तो आकर के राजा के पलंग के नीचे बैठे जिले वातावरण उस कमरे का राजा का सुने का उसको गरीब आदमी बिचारे को नीला डाली नी सोचा था कि राजा सो जाएंगे तुम हम सब लेके राजा आ गए सो गए उनसे पहले वो सो गया था और जब सवेरे बंदी जगाने के लिए आए इसका अध्यात्म भी बहुत बढ़िया है इस पर इसका अध्यात्म भी बहुत बढ़िया है इस श्लोक जब राजा सो गए तो वो भी सो गया और जब बंदी लोग जगाने के लिए आए तो ये भी चुक पड़ा तो बंदी लोग जब कहने लगे कि तीन पद बताया जो मैंने अभी आपको बता दिया उस बुक कर नहीं कहूंगा जब तीन पद बना दिया चौथे पद बंदी रुक गए चौथा पद उनको भूल गया आया नहीं तो वो कभी तो था ही महाराज वो नीचे से टू पड़ा कि तुम जो कहते हो है तो सब लेकिन सम्मिलन नयनयोर नहीं, नहीं, नहीं किंची दस्ती आंख बंद हो जाए तो, तो कुछ नहीं है आंख बंद हो जाए तो कुछ नहीं है अरे तुमने का, इसका अध्यात्म क्या है क्योंकि तुमने सब कुछ कह डाला कि मन को हरण करने वाली ज्योतियां हैं अनुकूल मित्र हैं हाथी है घोड़ा है ये है वो है लेकिन राजा मर जाएगा तो एक काम नहीं आएगा सम्मिलने नय नयोर नहीं किंचित लेकिन कहता क्या है कि सम्मिलने नयो हमने भी सोचा था कि इतना माल मत्ता उठा ली जाएगी कि कल हमारे पास भी सब हो जाएगा लेकिन वह सो गया हमारे पास कुछ नहीं है सम्मिलने नये नयोर नहीं किंचित हाँ तो बंदी आती हैं स्त्रोत्र पाठ करते हैं जिस प्रकार राजा की सावधान बंदी तो बंदी जिस प्रकार से उत्तरपाठ तो करते हैं उसी प्रकार से रामजी ठाकुर जब वो अंतप्रवीर कर देते हैं सारी सृष्टि को सोते हैं तो अंत में मैंने प्रलयांत में वेद आकर के ठाकुर को सुनाते हैं क्या सुनाते हैं श्रोता या ऊंचू हूं ये वेदस्तुति है भागवत की ये भागवत की सबसे बढ़िया स्थितियों में एक स्थिति और सबसे कठिन स्थितियों में यह स्थिति है सबसे कठिन स्थितियों में साथ ही साथ विद्यावतान भागवते परीक्षा में यही स्थिति सामने आती है और तो सब जगह तो ये स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति है तो जब विद्वानों की परीक्षा तो हम इसको कहा तो छोड़ेंगे इसको लेकिन हाँ थोड़ा सा कहेंगे जरूर है न श्रुत सुकिया बोली कि जय जय जय जहि यजितोष गृहत गुणा तमसी तो यत्म समवरुद्ध समाख शक्वकती क्वचिद जयातम चरतुचरेगम अग जगदोकसा हे अजीत, हे अजीत, जय जय हे अजीत आपकी जय हो जय हो जय हो आपका उत्कर्ष बढ़े बढ़े बढ़े ऐसा वेद भगवान कह रहे हैं आपसे प्रार्थना यह है कि अगत जगह दो के साम ये जो सारे संसार के जीव हैं रहते जीव कहां है अग जगत ओक शाम अग और जगत ही जिनका ओक है अगमने स्थावर और जगमने चलने वाली, आगानी स्थावराणी और जगम जगंती जंगमानी चल ओकांशी ये जिनके ओक हैं ओकांशी मैंने शरीर आने यही जिनका शरीर है हुँ? जी साम जीवाना अगर जगत ओकसाम मतलब क्या हुआ अगर जगत ओकस अर्थात जीव तो जितने जीव हैं महाराज इनके इनकी अजाम को जय इनकी अजा को जय इनकी अजा मने माया इनकी माया को जय मने खत्म हो गया okay. अग जगद ओकसाम अजाम जय जगत ओकस जो जीव हैं उन जीवों की माया को आप समाप्त कर दे स्वामी ये मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है ये अजा है महाराज अजा अजा बने बकरी होता है अजा बनी बकरी नहीं होती नहीं नहीं नहीं नहीं। बकरी होता कि नहीं अजाम अजागलस्तन से तम निरर्थक अजामने बकरी अरे तो माया बकरी ये तो है हो माया बकरी ये तो है, है? अजाम एका उपनिषद तेरा अजाम लोहित शुक्ल कृष्ण बहवीं प्रजा बहुत सी प्रजा जैसे बकरी के बहुत से एक समय एक दूसरे होते बहुत से होते हैं वैसे तो बारा जी माया के भी बहुत है इस माया के परिवार का परिगणन अशक्य है इसलिए माया इसलिए अजा सब का समझा गया यह सब माया करे परिवार और है? है? प्रबल अमित को पारा ये सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बर न भाव उसके बेटे पोते कुरबे जितने हैं उन सारे परिवारों के सहित उस अजा को आप जही उस अजा को आप नष्ट स्वामी ये अजा ये अजा जो बहुत प्रजा है बहवीत प्रजा है, है? और महाराज बड़ी धोखेबाज है कभी काली बन जाती है तो कभी चितकबरी बन जाती है तो कभी लाल बन जाती है आजाब एक लोहित तो शुक्ल कृष्णा ये कभी लोहित है तो कभी शुक्ल है शुक तो कभी कृष्ण है तो कभी चितकबरी है रंग बिरंगी महाराज ये बाया बड़ी रंग बिरंगी है बड़ी रंग जो माया है इस माया जाम जय इसको आप स्वामी नष्ट करेंगे अरे बाबा मैं कैसे नष्ट करूंगा ये तो बड़ी प्रबल है अजीत तो आप तो अजीत हैं आपको दुनिया में कौन बाई का लाल है तो जीत सकता है स्वामी है? आप तो सबको जीत के बैठे हुए अजीत अच्छा इस माया को मानू ही क्यों ही बताओ तुम्हें ये तो गुणमयी है ये तो गुणमयी है ऐसा है उस लो? जीता क्या दैवी ऐसा गुणमयी मम माया गुरत गुणमयी है इसको क्यों मार रहे हैं? अरे कई गुण क्यों धारण करती है ये भी तो समझाए क्यों धारण करती है दोष ग्रभित गुणाम दोष ग्रभीत गुणाम है ये भा ये बेट की भाषा है ये हाकुभा हो गया ह्री ग्रहोर्भ ह्री ग्रहोर्भ यही सुनते हैं छंद है? से छ में सब जगह नहीं होता हाकुभा हो जाता है तो ग्रिभीत का क्या हुआ मतलब गृहित तो दोष गृहित गुणाम दोष ग्रिभीत गुणाम मरे दोष गृहित गुणाम दोषाय गृहित गुणाम नष्ट करने के लिए गुण इसने धारण किया है दोषाय दोषाय, दोष गृहित गुणाम अर्थात दोषाय गृहित गुणाम भाव कहने का क्या कि दोषाय आनंदाद्यावरणा गृहित गुणाम जीव का जो स्वरूप आनंदादि है सत्य सदघनत्व चिदघनत्व आनंद घनत्व जो परमात्मा में है तो अंशित्वे ना वह आनंदांश चिदंश सदंश जो जीव में आया है उसका उसकी आवरिका है ये उसको आवरण करने के लिए आई है इसलिए दोष ग्रहीत दोषाय दूषाय मान आनंद वर्णाय गृहिता गुणा यया वो है माया दोष दोष गृहित गुणाम इसलिए इसको जरूर मारो ये लोगों का जीवन बर्बाद करने के लिए आई है स्वामी ये गुण जो धारण कर रही है ये ये लोगों को बर्बाद करने के लिए इसलिए इसलिए एताम इनाम जी इसको मार जय जय जयी अजाम अजित दोष विभीत गुणाम लगे अब कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं मान ले तुम्ही मार लो तो के हम कैसे मार ले सारी शक्तियों को तो आपने केंद्रीभूत करके रखा यमा तुम आत्मना समवरुद्ध समस्त भगहा चूंकि तुमने आत्मना मैंने स्वस्वरूप स्वस्वरूपेण स्वधामना स्वमहसा अपने मह से अपने तेज से अपने स्वरूप से समवरुद्ध समस्त भग अपने जितना भग है जितना भग है मैंने जितना ऐश्वर्य है उसको सब आपने समवृद्ध कर लिया अरे अपने तक सीमित कर रखा आपने स्वयं दे लिया है संप्राप्त समस्त ऐश्वर्य समप्राप्त समस्त ईश्वर्य सम भग अमस्त ऐश्वर्यसी जय जय जयी अजा अजित दोष गृहत गुणा तोमसी यदात्मना सम समा तो कहे में शक्ति नहीं है क्या तो क्या शक्ति सारी शक्तियों के अवबोधक तो आप ही हो अखिल शक्ति अवबोधक तो कहे अच्छा एक बात बताओ शक्तियों इसका प्रमाण क्या है क्या इसका प्रमाण निगामा हा इसके प्रमाण हम है हम वेग इसके प्रमाण है तो क्या तुम, तुम्हारी शक्ति कैसी हो गई है? वही प्रश्न आ गया कि अनिर्देश की निर्गुण की गुणवर्णन में तुम तो गुणवृत्तियां हो गुणमयी हो तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया क्वचित अजया आत्मना चरत निगम अनुचरे जब आप अपने माया के द्वारा अपने स्वरूप के द्वारा जब वो सृष्टि के लिए या किसी कार्य के लिए भक्तों के कल्याण के लिए जब आप स्वरूप धारण करने का प्रयास करते हैं जब आप भी गुणवान हो जाते हैं तब हमारा मौका लगता है तब हम आपके चरित्र को देखते हैं तब चरित्र का जय जय जय जही अजित दोष ग्रीत गुणाम तमसीयत तो यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग अग जगदोकषा अखिल सत्यवबोधकती क्वचिद अजयात्मना चरता तदा अचरेगम बृहद उपलब्ध लेकिन क्या करे तुम तो, तो <laughs> <बड़ी> <laughs> एक द्वीय श्लोक में बारह बज जाएगा बारह बजे वेदस्थिति बड़ी विलक्षण स्थिति इका बृहदुपलब्धवशेषतया य उद उदयास्मय विकृते मृदि विकृता अतर्ष दुस्त मनोवचनाचरित कथम अयथा भुव दत् पदा नृणा साधारण के एक बृह ये जो उपलब्ध है ये ब्रह्म है उपलब्ध तो मतलब सीत्या कहती हैं कि हम कभी इंद्र का नाम लेती हैं कभी वरुण का नाम लेती हैं, कभी अग्नि का नाम लेती हैं यह सब उपलब्ध जो आपको दिखाई पड़ रहा है सब नाम ये बृहद ये ब्रह्म ही है हम ब्रह्म का ही गान करती हैं ये इंद्र का नाम लेकर के भी ब्रह्म ही का गान करती हैं जहां इंद्र कहें जहां अग्नि कहें जहां वरुण कहें जहां सोम कहें वो ब्रह्म का भी वाचक है एतद उपलब्ध बृहद अवयंती जानती क्यों के अवशेषतया चूंकि सबका गान करते करते अंत में अवशेष तो तुम ही रह जाती हो इसलिए सब कुछ तुम ही हो यत क्योंकि उदयास्तमय सबका प्राकृतिक आपसे और सबका संहार आपसे सबका उदय आपसे और सबका अस्त भी आपसे <PU Geschichte> <Martati> तो मुझसे उदय हुआ मुझसे अस्त हुआ तो मुझमें विकार आ गया देखा आप में कोई विकार नहीं है।, है आपने कोई विकार नहीं है कैसे कै जैसे विकृतें मृदि जैसे विकृतें वाह वह शब्द यहां उपमा कवाचल जैसे जैसे कवाचल वह विकृतें मृदि जैसे घड़ा सराव प्याला कुल्लर ये सब मिट्टी के हैं लेकिन मिट्टी के स्वरूप में कोई विकार नहीं आ रहा है इसी प्रकार परमात्मन आप में कोई विकार नहीं है आप इसके बाद भी हैं पहले भी हैं जब ये है तब भी है अतः ऋषय दधुस्त मनोवचना चरितम एतावता जो ऋषि लोग हैं अरे मंत्र दृष्टा जो महात्मा है वह मनोवचनाचरितम मनो वही दधू हू मन से और वचन से मन से जो अनुध्यान करते हैं और वचन से जो अनुग्रहणन करते हैं उनका सबका सब पर्यवशन तुम्हारी भी होता है अतः ऋषयः ऋषया मनोवचनाचरितम वही दधू हू तो मेरे में कैसे आता है वो तो गाढ़ा वो वो गा है इंद्र की गाथा भरूखी गाथा तो कहे किसी ने चरण रखा किसी ने चरण रखा तो नीचे पर दिया नीचे पर किसी ने सीढ़ी पर चढ़ रखा किसी ने एक ऊंचा सा स्टूल था उस पर चढ़ रख दिया तो जिसने स्टूल पर चरण रखा नीचे पर चरण रखा चौतरे पर चरण रखा उसने पृथ्वी पर चरण तो नहीं रखा रखा रखा एक ही है? तो जैसे इनके पर रखा हुआ चरण चौतरे पर रखा हुआ चरण वेदी पर रखा हुआ चरण पृथ्वी तो का ही चरण माना जाए पृथ्वी तो पर रखा हुआ ही चरण माना जाए राम जी किसी प्रकार किसी का भी गान करे किसी चाहे उतरा नाम दे दे चाहे इनका नाम दे दे पर ये तो तुम्हारे में हो रहा है सोनू कथम अयथा भवंती भूविदत्त पदानी मृणाम मृणाम दत्त पदानी भूवि कथम अयथा भवंती रामजी फिर एक और ले एक एक एक श्लोक ले जल्दी जल्दी कम से कम तीन तो तव सूरयस्त्रिपतेखिल लोकमल क्षपण कथावगा तंसी जहु कि मुत पुनः विधुताशय काल गुणा परम भजंती ये पद मजस्र सुखाभवी कते हेत्र गुणमयी माया मृगी नर्तक ये त्रिगुणमयी जो माया है ये मृगी है उस मृगी को नचाने वाली या हे त्रिधिपते हे त्रिलोकाधिपति हे तीनों लोकों के स्वामी अथवा हे त्रिधिपते तीनों अवस्थाओं के स्वामी यह त्यधिपति तीनों लोगों के स्वामी सूरय जो सूर्य लोग है सूर्य में जो नीरक्षीर विवेकी लोग जो नीरक्षीर विवेकी लोग हैं वह तब अखिल लोकमल क्षपण कथा कथाम अवगाय कपांसी जहू वो आपकी कथा में अवगाहन करते हैं वो आपकी कथा कैसी है अखिल अखिल लोक मलक कथा था, सारे संसार के मलका का करने वाली सारे संसार के मल नाश करने वाली जो आपकी कथा है, है? वो अमृतमयी कथा उसमें स्नान करके उसका आनंद लेकर के तपानसी जहू तप को छोड़ देते हैं कि तपानसी जहू का है? मतलब तपानसी मतलब साधना जहू आपकी कथा का जब आनंद ले लेते हैं तो सारे साधनों को फिर छोड़ देते हैं और फिर कथा का ही ऐसा स्वादन कम हैं यह तपान सी स्वामी जवाब के कथामृत का आनंद ले लेते हैं अखिल लोक लोकमल क्षपण कथामृत का जब आनंद ले लेते हैं तो तपनम दुखम समस्त दुख उनसे छूट जाए सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए दुख काहे से मिलता है जी दुख क्यों मिलता है शाम दुख मिलता है पाप से भाव कि दुख का जो मूल है उस पाप उस पाप का नष्ट हो जाए नाश हो जाता है तो पाप क्यों होता है पाप क्यों होता, होता है कुमती से वो कुमती भी नष्ट हो जाती है तपाल से बहुवचन का अर्थ कहना हूं तपां से जो बहुवचन है ये बहुवचन करते वो कुमती भी नष्ट हो जाती है तो कुमती से क्या होता है क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व का अपने में आरोप कर लेता है तो वो अभी नष्ट हो जाता है और ये आरोप भी क्यों होता है कि अज्ञान से होता है तो उस अज्ञान का विनाश हो जाता है अभी अज्ञान भी क्यों होता है क्या अविद्या से होता है अविद्या तो का विनाश हो जाता है, है। तो किन स्वधाम विद्युत आशय काल गुण और फिर उनकी तो बात ही क्या कहनी है जिन्होंने स्वधाम से जिन्होंने स्वधाम से आशय और काल के गुणों का विधूण कर दिया है आशय माने अंतकरण अंतकरण का जो गुण है राग द्वेश काल का जो गुण है बुढ़ाई मृत्यु जन्म इसका जिन्होंने विधूरण कर दिया है समझी और भगवान की परम पद के अदस्त सुख का जो अनुभव कर रहे हैं अनुभव करके जो आपके मंगल में शरणार्थ विद्यु का भजन करते हैं उनका तो कहना ही क्या है समय इति तव सूरयस्त्रिपतेखिलोक मलक, मलक्षपन कथाधि अवगाह्य तपासी जहु कि मुत पुनः काल गुणा परम परम परम परे पर भज पद मजसुखा द्युपत यु अंत अनयावपी यद निचयानुसा वरणा खंसी वा वयसा सहय्रुतस्व फल अत अत सह निरस कते नयू आपका जो अंत है वो तो इंद्रादि ब्रह्मादिक देवता भी नहीं पाते हैं। अच्छा मेरा अंत ब्रह्मादिक देवता भी नहीं पाते कहीं नहीं पाते? फिर तो पाए थे तुम भी, तुम भी न जाती तुम भी नहीं पाते हो अरे देवता तो तुम्हारा अंत पाते ही नहीं तुम भी अपना अंत नहीं पाते हो समझी द्विपतया ए नययू अंतम तुम तो अभी नया तुम भी नहीं पाते हो फिर क्यों, मैं क्यों तो नहीं पाता हूं तो अनंत अनंतया चूंकि आपका जो अंत है वो अनंत है तो इसका मतलब हो कि मेरे में ज्ञान की कमी है तभी तो मैं नहीं, नहीं पाता अरे भाई ब्रह्मा में ज्ञान की कमी इंद्र में ज्ञान की कमी इसलिए नहीं पाते तो मेरा तुमने कह दिया तो मेरे में भी जारी कमी है तो कहें इसने गधे के सिर पर श्रीम हां इसने गधे के सिर पर कभी सीघ नहीं देखा महाराज इतना बड़ा अज्ञानी है कि इसने गधे के ऊपर कभी सीघ सी, सी, नहीं देखा इसने कभी खड़े के मस्तक पर सीघ नहीं देखा शश का दर्शन इसने नहीं किया इसने वंध्यापुत्र का कभी दर्शन नहीं किया इसने खपुष्प का कभी दर्शन नहीं किया है? इसने कभी आकाश में फूल का दर्शन नहीं किया गधे पर सिंह का दर्शन नहीं किया खरे पर सिंह का दर्शन अज्ञेय है देखा ही नहीं तो क्या वो अज्ञेय नहीं मार गधे की सिंह होती ही नहीं इसमें उसकी अज्ञेयता का कोई प्रश्न ही नहीं, नहीं है।, है तो जैसे गधे के सिंह और ससिंग और खपुष्प के देखने में उस दृष्टा की अज्ञाता का कोई दोष नहीं है उसी प्रकार ठाकुर तुम्हारी अज्ञाता का कोई दोष नहीं तुम्हारा तो है ही नहीं तुम्हारा, तुम्हारा था। था अंत तो है ही नहीं आरंभ तो अनंत तया दिपत एवते नयु अंत अतया यदंतरा निचया ननु सवरण नन निश्चित यत मैंने ये अर्थात तब अंतरा मध्य अंडनिचया सावरण तुम्हारे भीतर महाराज इस सत्तावरण के सहित तृतीय स्कंध में आवरण का सब विशेष वर्णन है समस्त सातों आवरणों के सहित सारा ब्रह्मांड समूह आपके भीतर निवास करता है हैं? कैसे है? कैसे तो कहें कि वैसा ऐसा व ऐसा ख जैसे कालक्रम से खी रजांश युव जैसे कालक्रम से आकाश में धूल हवा हुआ खूब चले तो आकाश में धूल जैसे विराजमान होती है जैसे आकाश में धूल विराजमान होती है उसी प्रकार आप में महाराज सारा ब्रह्माण्ड परिभ्रमण अंतरा यदंतरांड निचया न अनुसावरणाह यद, यद यस्य तव अंतरा मध्य सावरण सावरण अंड निचया वाति परिभ्रमंती कथा यथा वैसा रजांशी खेल अश्रुतया तो फलंती ये श्रुतियां जो है तात्पर्य वृत्ति से आप में परिवर्षित होती है तात्पर्य वृत्ति तात्पर्य ही कह पाती है साकल्य नहीं, नहीं रूपल